तारीख 2 अगस्त 1980 अब आप बोलो एक आग लो कातिक हवा निकली कातिक कातिक गियो कब मुठ में तट्टी की डांच बजी जब नंदी में जान दो तो या नंदी में गियो नंदी उनके उग मुदयोत्तम भाई जब बानो कुमार का तू घड़क दिलान पच पानी पन पचे दो तो।

कुमार रावतिया बेनी गड़गली भरू पाणिया दौचियाँ खाऊ का मिट्टी मिट्टी कुमार खन में जाना गार खाना रावतिया बनी गारियो गरु गडगली भरू पानिया दौियाँ खाऊँ का खाने के अरण को सिंगरो

हरण रावतिया देनी सिंगड़ी खोदू गारिया गड़ूँ गड़गली भरू पाया दौड़ टांचाऊ काचरी मिट <coughs> हरण कुत्ता न ला कुत्ता रावतिया मारे हरणिय सींगड़ी खोदू गारिया गड़ूं गड़गली भरू पानिया दौड़ टांचिया खाऊं खाऊ काचरी वे कुम्भूकों जो दूध ला

भेस निकी भेस रावती देनी दूधिया पिए गंडकड़ो मारे हरण काटूं सिंगड़ी खोदूं गारिया घडूं गड़गली भरू पानिया धूं टाचिया खाऊँ काचरी मिट्टी मिटी भेसूक चारोला आवती चार खे भेसिया दूधिया पीए गंदकड़ो मारे हरण कटू सीघंगड़ी खोदू गारिया

गड़ू गड़गली भरू पानिया दौ टाचिया काचरी लोर का दात लान का लोहार रावतिया देनी दातरी काटू चारिया खावे बेसि कारूँ दूधिया पिए गंडकड़ो मारे हरणियों काटू सीघंगड़ी खोदू गारिया गड़ू गड़गली भरू पानिया दौ टाँचिया खाऊँ काचरी <laughs>

बात भी। बात खत्म ये है मैंने किताब में उतार में मे दो, दो, दो

<imitation> ये कॉफी ये दूसरा पकाम के हैं भूगम नहीं चेहरे की है ताजू थोड़े बहुत निवाल पड़ते बराबर वहाँ दरकत पड़ते

बहार पत्र

वेना अभी यो मन फोटो उठियो ने जेसा रंग जाएगा याटे एक फोटो कॉपी मारा आउन था थे ओ मंडल में रहया करना बढ़िया है यार तो काली कर दियो मैं अब कहीं आएगा माने मर तकलीफ आ है के मंदिर हो में मिला नहीं सका बराबर नहीं नहीं जो मंदिर में फोटो मारो तो भोपाल में मर नहीं जातरी फोटो उठियो ने काली को भी मंदिर में बिटी काली

यार मंदर में आ, आ, और काले काले ये ये ये काम तो ना तो ना ना तो है करो आज भी रात के जो मुंह हो गई बरसात रोकू हो मु

आप बताओ कि कहीं वो हैं मानते हो? पचास यादी ने वो कुंजी पचास पचास यादी है ही धान मिली है ना मेलो मिले हो कहीं वो फोटो वाले ना ने नाम लिखे हैं तो हमारे कौन हैं जाती जिन धान कौन से हैं हमारे के बहुत पनाह ना हैं आप कौन हैं ऊपरी दोस्त करना मानते ठानी आप तो अजय ने डेट क्यों बोला वो न

ये गिरे मुंडू देखो हां हो सॉरी हां एक खाई है हां एक एक एक किलो एक घेर ये नहीं एक दो एक किलो एक से ड्राइवर वो पकड़ ले हां हां हां चलो एक मंजूर आ धन्यवाद अवस्था देखनी

जो मैं नहीं क्यों आप आप करनी, करनी, की? आज रवाज से हम चाह रही हूँ

या जान जाए आज वादे तो हां और यूं आदमी नहीं कर सकते मेरे ने मरियो जो दादाजी को दबू दे गई दूत नहीं हट जाओ दबू भेजियो अरे पब्लिक आएगी हां वो पूरी नहीं बनाना अब वो चार मेरा नाम मिलो भक्त जो भगवान को भी अभी सब दादी मेरा मिलो यार मारे पूरी नहीं बनाना अनु काम करूं जैसा मैं हूं लारे रहूं माशा अल्लाह खाना आता भी खिलाऊं दे साहब रसों हां भगवान तीन लोखिना बाऊरे नन गई है

नाम ट दे आज की तारीख में एक भगवान भक्तों

भाई कौन ये भाई है जो दाल फिक्र कर रही चालू है जो 1 रुपया आ सकती है पॉइंट 1 इधर खुले आज में आ गए दुखवे नहीं वेट नहीं नहीं दुख कर चलो मंडियो जो

ये बोलों से काम नहीं करा तो क्यों बोलों से भाई जिंदगार हैं जिंदगार हैं हाँ औरों अरे ये तो हो रहा हैं अड्डे सराबड़ नौ जारी पदिंगों देखो अरे नौ जारी पदिंगों देखो हम भादवले थे लोग तू देवदान में थी ना वो भगवान आपने

एक बार जी आपने एक बात में कल पूछी रहे यारे, यारे छोटे भाई वे जी। यारे पिता जी जो जो हैं वे नाराज़ क्यों तुम्हारी तो मौत भी हुई यारे पिताजी की मौत भी गई यहाँ नाम है स्टेनली छोटो भाई है वो घर नाराज है घर लोग यहाँ कहने

ये अमेरिका रहे वो ये अमेरिका में बोस्टन गाँव है बोस्टन तो शहर है है वो वो डेढ़ साल नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बने बने बने बने मतलब भी मौत बराबर करिया

moses moses nana huh? abraham one name the chief one jahweh huh? jehovah un bhai ne vela kar du baje the chitti aage baje kon aaye itle liye ye vela lagyu ye do ek saal saal dedh saal baad hi khud aaye ate

नहीं दावटो आप नहीं दावटो आइस के एक नहीं मंदिर में क्या करते हो भगवान वापस ला रहे हैं सब काम भेलो करेगा लड़का ना बंद है जो बैंक में कमाई करूँगा दावटो ये क्यों इसे डेट इव बी बैक होम एंड डूइंग इट्स वर्क प्रॉपर्ली और वो काम भी ज़मींडो नहीं करे जो काम भी कर ली ज़मींडो

शादी नहीं, एक बहन है मने के एक माँजी पिताजी हुई है थोड़ा दिन पहला थोड़ा महीना पहला

धंधो लगाई न काम करी जाऊं जाओ समझो धंधो लगाई न काम करी दूं तो पाछे से मीना केडे पाछे आज 2 साल कडे बातमी दीवता है लिमडाटे देवरू तब भगवान लारे काम करावे नोकर लगाई दूं तो शादी कराई दूं दो मिनट दो भाई यार देखो बोथ ऑफ यू ब्रदर वुड बी हैपिली मैरिड एंड ही वुड सेटल अप एंड डू स्टार्ट रेगुलर वर्क बट इन केस

You know all these things happening, and he becomes returned back to family happily. When you come back to India, you have to come and pay the respections. Joke, joke. <laughs> Jai Bhavai ka. He says that it will be done. He will look after. Okay. What are you doing here?

हां बड़ा पुत्रन अब अब दो दिन है जो मारो 40 रुपए कल करा दे तू बजे कराएगा कौन आज नया दे यहां नहीं गोभी कमियां हां वो ले मत को तो आज कैलाश आ अभी भरोसा नहीं है बारिश भी तो कल दूल्हा लेवाते तो झूले गई झूल जाएगी कल 8:30 बजे मैं बंडल का मार भाई है तो वो दो माने गोभी चाहिए हां

ये बारे में लीवे तो निश्चित आ जाइए ये ये उदर्ण विधान भूतकों ने तारीख में मैं सब बड़े पुराने साल में पुराना देख रहा है ये भूत भी रहेगा मंदिर में ही और कभी ठीक कीजिए और रोड काम भी जो कि जो करते हैं जो भगवान से बोल रहे हैं कौन रानी कंसना में रानी गाजर गाड़ी और के पूछने जाओ कम

तबे धर्मराज धर्मराज गाना तो नहीं था। तो देवता थाने

जो वह गाना बरसात प्रसाद भेज मेरे भेजा

बट्टी तो करे, बट्टे में क्या यार, नाचे तो नहीं। बाग

कर रहे हो हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, मासा साहब घर पे उदयपुर तो मदर अक्षर ये कहा करते थे और पड़ोसी लोग भी कहा करते थे नवली बाई की माँ को माँ शनिवार और दीतवार के रोज उतरती है उतरती है।, उतर है मतलब डील में उसके वो डाक आती है

और उस वक्त कोई उसके सामने चला जाए जिस वक्त वो तो उतर रही हो तो जाने वाले के टुकड़े हो जाते और कई लोगों को ये था कि उसकी दृष्टि पड़ गई है उसने देख लिया है सब लोग उसको खुश रखते थे नाराज होने का कभी मौका नहीं देते थी तो उतते होते वह तो मरमरा गई उसके बाद मेरे मदर के लास्ट टाइम में

इलाज वगैरह बहुत कराया लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ इलाज बरस तक वो बीमार तो पिछले दिनों में के बताया कोई ऐसी तो, नहीं है। तो एक जानने वाला जो मंत्र वगैरह करता था टोटके वगैरा करता था उसको बुलाया नहीं, नहीं यहाँ उदयपुर की उदयपुर मेरे बचपन की मतलब बीस एक बरस का था तो उन्होंने

कुछ किया अपना टोटका और मदर को ये बोला या कि मैं मदर अपने उनकी टोन में वो बोले कि मैं फलानी हूँ और मेरे को इन्होंने ये नहीं दिया इस वजह से मैंने इनको तकलीफ दी है और अब ये चीज़ें अगर मेरे लिए ये ले दें मतलब एक तो बढ़िया गागरा लप्पे वगैरह का ऐसी साड़ी और शायद कुछ

दूसरी चीज़ें खाने पीने की मिठाई वगैरह ये करीब करीब सौ रुपए उस जमाने में सौ रुपए का वो बेस था सो हमको so, किसी को पता नहीं था कि बेस कहाँ पड़ा हुआ है लेकिन उन्होंने उनकी भी सेंस कमी थी बीमारी की वजह से लेकिन उन्होंने बताया कि फलानी जगह वो पड़ा हुआ है तो हमने ये समझा कि ये कुछ ऐसा होगा यानी डॉक्टर वगैरह का ये असर इस वजह इनको ये याद रह गई

बाकी बहुत सी चीजें याद नहीं रहती थी उनको so, वो ला करके रखा और आधी रात के वक्त तीन रास्ते जहाँ क्रॉस करते हैं वहां वो वो भेजा करके रखना पड़ता था। मिठाई और मिठा जो ओझे ने भोपे ने ये कहा कि फिर के मत देखना वहा रख के आओ जब

रात को बारह बजे तो डर भी था एक भाई क्या है आखिर वो रख दिया क्या सो so, वो बेस मतलब वो रख किरा वापिस पीछे मत देखना मत देखना नहीं देखा और चले आए सो so, कोई उठा के ले गया होगा

मुमकिनके अच्छा, मरने के बाद की ये बात है ना ये तो बहुत पीछे की बात है नवली बाई की डेथ हो गई नवली बाई की माँ की डेथ हो गई जिस जो डाकन की उसको डेथ और ये भी कहा करते थे

कि जिसके जिसकी माँ डाक हो उसका कोई कपड़ा पहन या वो सूपड़ा होता है अच्छा ने सूपड़ा वगैरह हाथ में उठा ले उसका तो उसको वो भी डाकन हो गया ये संपर्क इतना ये संपर्क मात्र मात मात से धारणा बनी हुई थी अगर उनको कोई फायदा नहीं होगा दो सौ पचास रुपए का सामान भी गया फायदा उनको कुछ नहीं

ये करते जरूर हैं और विल पावर का खेल होने की वजह से कई मतलब है। है। लेकिन उसी परिवार के संपर्क में से कोई जीवित नहीं बेटी ही ही बेटी थी और उसमें से कोई ना कोई एक जिंदा था मतलब

दोनों में से जिन्द एक एक जिंदा और और और तो, तो और एक थर्ड वाली वा अच्छा। तो वो भी सब खुश रखते रखते कोई करता खुश करो काम करती अपने यहाँ नौकरी कई जगह पर नाम अब यह महत्वपूर्ण बात लागे कि विश्वास जो है

वो ही बात रो है, तो है। कि डाकन हाँ। नाम री चीज कोई जीवित औरत और मतलब ये आस तो पास तो जो रहता है वे लोग वाले मंदिर जाती रोज सब है रोज माड़ा बेहद

और कई लोगों को नुकसान हुआ उससे वो बात यही ना कि उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग और इनकी विल पावर कमजोर वो तो आवी होगी विल पावर एक दूसरे ये समस्या ये समझना चाहता हूँ समझना समझ चाहता हूँ की डाकन नाम की चीज जो कोई भी होगी वो एक जीवित स्त्री होगी हाँ मृत स्त्री डाकन नहीं हो उसको, उसको चुड़ैल कहते है मृत को चुड़ैल कहते हैं

और मृत के तकलीफ देने के कई उदाहरण है। आप आप हैं आपके आपके मासी कहते कि बड़े नानी जी, बड़े नानी जी जी जी दो शादियां की तो पहले वाली डेथ हो जाने के बाद इनकी शादी हुई और इनको बराबर

तकलीफ़ रहती थी ख़ास कर त्यौहार वगैरह के लिए या अच्छे कपड़े पहन ले तो उसी वक्त उनकी तबियत ख़राब हो जाती है और वो ये कहा करते कि मुझे वो दिख रहे हैं बड़ी जी हाँ। और इनके ग्रैंड मदर हैं राज मंदिर साहब की मदर वो मौजूद थे उनके तो वो उनके मौजूदगी में ही इनकी मदर की डेथ हो गई तो वो अक्सर कहा करते थे कि बड़ी इन्हें दख दे बड़ी इन्हें दुख दे

और उनको भी नजर आती थी। तो ये आफ्टर थीथा हुआ ये तो अपने आप जैसे की दूसरी शादी है वो वो वो भी तो वो बड़ी जगह फूल रखते हैं मतलब वाले मदर का, का वो फूल उनके हैं। तो लेकिन आ, ये और डाकन का स्वरूप एक नहीं है एक नहीं है

ये दो अलग अलग चीजें वो जिंदगी में है ऐसा सुना नहीं जो है? का हो पे, प्रभाव या है। उनके पे कोई हावी हुआ हो ज्यादातर उसी को वो लेकिन कुल के, कुल के अतिरिक्त उनका कहीं प्रभाव नहीं है प्रभाव तो हो सकता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है नही है

शरीर में आएंगे जब तो घर के लोगों में आएंगे वो नी, भी आ रहे के भी आवे आवे अच्छा हुँ। हुँ। में यो, पेपर के कई अच्छा तो और डाकों को एक्चुअल किससे और कुछ आप नजर में निकले बाप ये इतना नाम बताया है या कहीं ठानी

लेकिन 10 लोग डाकन का मानन मानता है लेकिन कोई चीज़ आप कि भी स्त्री डाकन बनवा कई करना पड़े उसको कई करना पड़ेगा यह तो आप बताया सूप है और आप कोई मतलब कपड़ो आप पह

एक और चीज मैं मैंने कर कानी की जब एक बात पड़ी इसके जरिए से मतलब नई नया रिक्रूटमेंट इस तरीके होता है तो जो अनजाने के अंदर

अब कोई ऐसा तरीका भी है क्या कि जिसके अंदर स्त्रियाँ कुछ स्त्रियॉँ प्रयत्न करके डाकनी की शक्ति प्राप्त करती हैं और वो प्रयत्न क्या करती हैं जैसे ये सुनते हैं कि भाई मसान सेने की बात जैसे ये सुनते हैं कि भूतावली सयत्न करने से मेरे समझ में तो कोई सफलता मिल नहीं सकती

वो जाने अनजाने उनकी विल पावर डेवलप हो जाने के बाद वो उसको लेकिन ये तो मिलता है सबसे बड़ा वीर उसके सद जाने बाद सद मींस क्या आप इतनी अटेंशन हो जाए कि आप जो मुंह से बोलो या मन में जो संकल्प करो वो

प्रデックス पार पड़ जाए देवी भी, भी साधना क्यों करे कोई तो आराम में थोड़ी रहे अरे आर भी आराम तो में नहीं रहे ही विल हैव तो। हम्म वो खुद ही लाइफ में हैप्पी नहीं रहे ना जो जीवित हुए तो, तो, तो लोग घृणाओं देखे हम्म और मर के में तो ही 17 साधन मारे को तो मंडी छोड़ लाग गए गई मारी गई है हां मारी अब निवेदन कहिए कि यूं आगे जो दूसरा कांसेप्ट आवे वो आवे शिकोत्री हां शिवोजी एक अलग

हाँ, हाँ, वेरिएटी इन तो तो जो है हां ये वैरायटी तो कभी सुनवा कोई मौका आया आपने कोई शिकोतरी कही है मैंने जो कुछ समझा वो सब एक ही हैं शिकोत्री, दाकन एक है शिकोतरी डाकन एक लाखन एक और जगह-जगह तो तो तो तो ये वर्षा रूप है वर्षा रूप पर है शिकोतरी डागन के गटी भूतनी के गटी कही है भूतनी और अमरी थी हम्म तो हेतु एक डेढ़ उरे के लिए

हम्म वो ईविल स्पिरिट है हम्म अच्छा तो बहुत कमी होता है उनके कुछ जल्दी अर्ली एज में मर जाते होनारी भ्रमनारी जाते वो फाउल एज परती परे वो वो, वो सूक्ष्म शरीर का संबंध हो गया वो अपन पूर्वज्र मानन जो आ जावे चीज पूर्वज में भी आता है सूक्ष्म शरीर हर एक का होता है पूर्वजिन ने ना बदला पे ही रहे तो कोई विघले तो निकल वो ही नहीं देखते

ये ये जी, आ, आ, के आ, जी सगस जी की चीज़ है। है। कोई आदमी और एक के जैसा मान लो घर में आओ चाहे घर में में आओ है अब लेकिन आपने जाना की कस पूर्वज

की रे आ, है आपने सगस जितना है वो पूछो मनि पड़ियों नाम लोग ने नहीं था

कोई कोई कोई ना कोई, तो कोई ना ना आदमी तो तो हो लेकिन लोग लोग नहीं जाने या कर बच्चों को अपने जगह और वो थाना ही क्या थाना भी बेकार है अबे कुत्तों तो मोदे तो वो ने ने ने ने ने ने ने ने

जुड़े रहे टाइम से तो वो तो एक सर्टन स्टेज आवे जत्रे वो आत्म भ्रमती रहे और फिर वो राइट वन टू टाइम आइजत वो तो पर जाए अपने ठिकाने नाटक कोपनच वन तो रहे जो मंडम में वीर रतन सिंह जी रो लखा आदमी दो मिंदा में आई गया मंडकाटा है वो चौधरी त्रिपार अच्छा अच्छा वो जो पुड़िया उड़िया में चले जावे वो रतन सिंह जी रो था वो जब तो कलेक्टर और एसपी बटे धारा 144 लगाई उन्होंने थोड़ी ताज दम की

पर बना जड़ा चल रहा है सजा ही की। अगर कोई स्पिरिट बेती तो सजा क्यों बेचे तो भावना मिलकर के की। उसका असर होता है और जो के बना बर्तन नहीं बिक गया तो

अपना घर जैसे माता तीन जो ये हां तो ये 5 50 वर्ष तक तो जो कहता भाई वो नाल चढ़ता तो भोजपुरी आवाज आती सब तो सपना भाई ने कहते था कोई डिफिकल्टी वेती डिफिकल्टी वे तो वेती जी जरूरत कहता जो बेगा वो बेटा तो वो 5 25 वर्ष तक चलियो जतरे बनारो उड़ियो छूटतरो नहीं मिलियो वो ये ब्रह्मनाय जी मंदिर ये भैया जी रे

पीढ़िया तक आप आपके, ये आप पंद्रह सौ में, तो तो में से संवत एक सौ पैंतीस वर्ष और तीन ही साथ तीन अलग अलग अलग साल में तीन उन्नीस सौ दो उन्नीस सौ प्रीवियस अठारह

चौरासी चौरासी में तो दूसरा शत हुआ इससे पहले एक और हो गया था छिहत्तर में भी हो एक। छिहत्तर चौरासी और दो अच्छा ये तीन इंसिडेंट्स कहीं कहीं यहाँ को तीन दिन गुजर गया मतलब की गुजरे था। एक तो हार्ड बैलू गुजरिया फर्स्ट तो वरिद्वार अच्छा यात्रा करवा रहे खराब नहीं मणिबत हार्ड बैल तो कोई समझ तो ही नहीं

गए गए हो हरिद्वार तो तो तो तो नारे दियो तो गुजर ही तो नहीं पड़ी वहीं अंग्रेज हो ताला लगा दिया कमरे को ताला ऑटोमेटिक

खुली गया okay. और पच्चे वर्ष भी सेल्यूट वर थी और मैंने मना यो भी त्यों मेरे लड़कों ने उन्हें लड़ता हो जाएगा वो घना वर्षा और छतरी थी जब तक अंधेरे जाता होटे एडवांस करता फर्स्ट तो वो भी हो सेकंड मना रफादरा भी चूरा सी सादरी उन्होंने कोई नहीं बड़ी होगा तो मना पांचे साल बेटी पांची

पाचो है साल मेरी मिलो गया की जोधपुर मंदिर है बाद भतीजा

पच्चीस तीस वर्ष तक तो यो चलियो एक दफे निज में झगड़ो पड़ियो के

गाडी पे कुल बैठेगा तो मारे कारण को अंदर टंडी पे वर में दरबार की नहीं करना चाहता उन्होंने आई थे कि क्यों के फले ही मारेगा तो फिगर मत फलेऊंगी पानी दोनों नरई अपारचार्य रूप में नहीं परिवार अबे तो कोई यूं ही आभार होना ना हाथ रंजियो तो को बेरोई में मार दूसरा भाई बंधु वाला व्यक्ति तो कोई गुण ना हूं हूं और तिलक बेदंगी की तो हूं

तो हर पीरियड साल साल सब अपन घर में जो सती माता है घर रे अतिरिक्त भी पर्चा, पर्चा दिया में

गादी पे बैठा सवाल हो तो मना क्यों हो बैठेगा चिंता में उस हवेली के फ्रंट का जितना पोर्शन है होली के दिनों में अनाप शनाप लोग बगते और गाड़िया देते है लेकिन

अपना जहाँ से कॉर्नर शुरू होता है और खत्म होता है वहां से बिल्कुल शांत होकर निकलतेमेंट तो है ही में। तीन ही हाथ तक आगे वे निकले तो थोड़ी मन है वो वो तो बड़ा रो का कोई नहीं पर्सनल

ने ने मेरी उम्र सात वर्ष की ग्रैंडफादर फादर की डेथ हो तो गई शायद फादर कहते थे मेरे फादर कहते थे कि मेरी उम्र सात वर्ष की थी और मैं सोता था मेरे ऊपर यहाँ सांप आके बैठता था करवट लेके बैठता, तो बैठता सोता तो यहाँ बैठता, बैठता और सीधा सोता तो यहाँ आके बैठता सात वर्ष की उम्र तक वो बराबर बैठता और रात को थोड़ी रात गई और मैं सोया और आके बैठ जा

और मुझे वजन लगता, देखता मैं वो कोई टाइम टाइम खराब खराब हो? फिर्ण खराब फिर्ण हो में, प्रोटेक्शन। सात वर्ष की उम्र के बाद उनका आना नहीं शादी ब्याह बच्चे नहीं आए आये तो बराबर आओ। बराबर, तक। बच्चे शादी भी नहीं